स्वामी ब्रह्मानंद के संस्मरण स्वामी यतीश्वरानंद मैं मद्रास में अनेक कार्यों में व्यस्त रहता था शास्त्र अध्ययन और जप ध्यान के लिए मुझे बहुत कम समय मिल पाता महाराज ने मद्रास पहुँचते ही यह जान दिया कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है अतः उन्होंने मुझे मद्रास छोड़कर बंगलोर जाने की आज्ञा दी मेरी बंगलोर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी पर महाराज को तो पता था कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा इसलिए उन्होंने एक दिन कहा अरे मूर्ख तुम अपना भला स्वयं नहीं जानते तुम्हें अब मद्रास में अधिक रहने की आवश्यकता नहीं है बेंगलोर चले जाओ इससे पहले कि तुलसी महाराज अर्थात स्वामी निर्मला से भी मुझे यह मालूम पड़ गया कि महाराज मुझे बेंगलोर भेजना चाहते हैं अतः उनकी आज्ञा का पालन कर लिए मैं १९१७ की ग्रीष्म में वहाँ चला गया और एक वर्ष तक रहा महाराज गर्मी के आरंभ में पूरी चले गए इसके कुछ दिनों बाद मैं बेंगलोर गया वहाँ मुझे साधना और अध्ययन आदि के लिए पर्याप्त समय मिलता था और प्रति रविवार को आश्रम में कथाएँ भी ले कथाएँ भी लेता था उस साल गर्मी के अंतिम दिनों में मुझे टाइफाइड हो गया इससे मेरे पूरे शरीर से मैं तीब्र ज्वलन हुआ करती थी मुझे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया मुझे यद्यपि जोर से पीड़ा हो रही थी पर मेरा मन जरा भी विचलित नहीं हुआ मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं था पर मुझे लगता था कि रोग बढ़ जाने पर उसे सहन कर सकना कठिन होगा इसलिए मुझे मृत्यु सुखद जान पड़ी जब ऐसा विचार मेरे मन में उठा उसी समय मुझे महाराज के दर्शन हुए दर्शन देकर महाराज ने कहा तुम भला कैसे मर सकते हो तुम्हें अभी श्री राम रामकृष्ण का कार्य करना है इतना कहकर वे अदृश्य हो गए मेरा मन नए उत्साह से भर गया और मेरे गालों पर आनंदास््रूप ढुलक पड़े अब मृत्यु के भय का कोई कारण ही नहीं रहा मुझे असीम शांति मिली और मेरा रोग भी ठीक होने लगा बेंगलोर में एक वर्ष से अधिक तथा दूसरा वर्ष मद्रास के अनेक स्थानों पर साधना में बिताकर 1911 1919 के दिसंबर के अंत में मैं महाराज से मिलने भुवनेश्वर गया वहां मुझे महाराज के पुनी संग में कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा तो भुवनेश्वर मठ का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था एक दिन शाम के समय पुरी के वयोवृद्ध भक्त श्री अतुल मैत्र अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे वे बहुत खिन्न और उदास थे महाराज ने उसके आने पर वरदानंद से भजन गाने को कहा स्वामी जी ने भजन गाना शुरू किया जिसका आशय इस प्रकार था हे hey मन जगन माता के श्री चरणों को अपना आश्रय स्थल बना लो जो सब प्रकार के भय से मुझे मुक्त तुम्हें मुक्त कर देगा इस गाने को सुनकर और उससे भी अधिक महाराज के दर्शन और उनकी अमृतवाणी श्रवण कर वृद्ध पुरुष का मुख प्रफुल्लित हो उठा और उनका हृदय आनंद से भर उठा हम लोग भी इस परिवर्तन को देख बहुत प्रसन्न हुए भुवनेश्वर में कुछ दिनों तक रहने के बाद महाराज की आज्ञा से मैं स्वामी गोकुलानंद जी के साथ कलकत्ते और बेलूर मठ गया और वहाँ कुछ दिन रहा सन 1920 में विवेकानंद जयंती के पहले महाराज मठ पहुँच गए हम लोग उनके कमरे में बैठकर ध्यान और शास्त्र स्रोत पाठ आदि किया करते थे सन 1921 में मैंने महाराज के अंतिम दर्शन किए मैं उस समय पूज्य हरि महाराज स्वामी तुरानंद के साथ वाराणसी में था महाराज के आगमन से वाराणसी सेवाश्रम और अद्वैत आश्रम में एक नवीन आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ और उन्होंने मुझे भी बहुत से सदुपदेश दिए एक दिन उन्होंने मुझसे मेरी साधना के विषय में पूछा मैंने उत्तर दिया मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मुझमें आध्यात्मिक जागरण नहीं हुआ है मुझे मानसिक शांति भी नहीं मिल पा रही है हम लोग जिन बुरे संस्कारों को लेकर जन्मे हैं वे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन रहे हैं महाराज इसके उत्तर में कहा इस तरह से मत सोचो मध्यरात्रि में उठकर जप किया करो पुरस्रण शास्त्रोक्त पद्धति से निश्चित संख्या में जप करना करो ऐसा करने से आध्यात्मिक जागरण स्वयं हो जाएगा दूसरे दिन मन में एक प्रकार की व्यग्रता अनुभव होने पर मैं महाराज के पास गया मुझे आते देख वे उठ बैठे और स्वयं मेरे पास आए तथा थोड़े समय में ही उन्होंने मुझे बहुत उपयोगी उपदेश प्रदान किया उन्होंने कहा तुम्हारा मन केवल इसलिए अशांत रहता है कि मैं तुमसे जो करने के लिए कहता हूँ उसे तुम करना नहीं चाहते फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मेरे मन को मन को, को शांति से परिपूर्ण कर दिया महाराज की इच्छा थी कि मैं मायावती जाकर प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन करूं पर स्वयं होकर उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा किंतु पूज्य सुधीर महाराज अर्थात स्वामी शुद्धानंद और निर्मल महाराज अर्थात स्वामी माधवानंद ने मुझसे अनेक बार मायावती जाने के लिए कहा पर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ एक दिन प्रातः काल जब मैं पूज्य हरि महाराज के पास उनकी सेवा में लगा हुआ था मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो मेरा हठ टूटता जा रहा है और मेरे मन के अंदर से एक आनंद का प्रवाह बाहर फूट रहा है मेरी आँखों से आँसू बह चले मैं उन आँसुओं को जितना पोछता जाता उतना ही वे उमड़ते जाते थे इसके साथ मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरे भीतर शरणागति का भाव उदित हो रहा है मुझे यह सब महाराज का खेल मात्र ही लगा वे ही कृपा पूर्वक मेरे अंदर से हठ तथा अन्य बाधाओं को दूर करते जा रहे थे शाम होने तक मेरा मन पूरी तरह स्थिर हो गया इसके पश्चात एक दिन सुबह जब मैं महाराज को प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा देखो वे सब चाहते हैं कि तुम मायावती जाओ और प्रबुद्ध भारत का कार्यभार संभालो मेरा हर्ष टूट गया था अतः मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे इस उत्तर से वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया इसके बाद यह निश्चित हुआ कि मुझे मायावती जाना होगा एक दिन सुबह महाराज को प्रणाम करने के बाद सुधीर महाराज अर्थात निर्मल महाराज एवं अन्य सन्यासियों के साथ मैं भी महाराज के पास बैठा था महाराज ने बातचीत के आरंभ में ही मुझसे कहा तुम्हारी साधना कैसी चल रही है मैंने उत्तर दिया कार्य अधिक रहता है इसलिए मुझे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता मेरा ऐसा कहने पर उन्होंने कहा यह सोचना गलत है कि कार्य के कारण समय नहीं मिलता यह सब मन की चंचलता है जिनके कारण व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है फिर भावपूर्ण वाणी में वे कहने लगे व्यक्ति को पूजा और कर्म दोनों साथ साथ करते हुए अपने मन को तैयार करना चाहिए उस दिन दिए गए वे उपदेश इंटरनल कॉम्पेनियन अर्थात हिंदी में ध्यान धर्म तथा साधना नामक पुस्तक में कार्य और पूजा वाले अध्याय में लिपिबद्ध है ये विशेष रूप से मुझे दिए गए थे उस दिन महाराज के द्वारा मेरे निर्मल महाराज तथा अन्य जनों के बीच एक विशेष स्नेह का संबंध स्थापित किया गया उन्होंने कहा जिस प्रकार निर्मल अर्थात माधवानंद मुझे प्रिय है तुम एवं अन्य सब भी मुझे उसी प्रकार प्रिय हो जब मैं विचार करके देखता हूँ कि महाराज को सभी व्यक्ति प्रिय हैं तब मुझे लगता है कि मुझे भी सभी प्रिय हैं महाराज को अपने शिष्य तथा माँ के शिष्य समान रूप से प्रिय थे वे कहा करते थे कि सभी लोग श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का कार्य करने यहाँ आए हुए हैं एक दिन उन्होंने मुझे लक्ष्य करके कहा उनका अर्थात प्रभु का कार्य है इस भाव से करने पर बंधन नहीं हो सकता बल्कि इससे सभी प्रकार का विकास आध्यात्मिक नैतिक बौद्धिक और शारीरिक साधित होगा बस केवल अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दो शरीर और मन उन्हें सौंप दो और उनके गुलाम बनकर रहो महाराज का यह उपदेश उनके अन्य उपदेशों के साथ मेरे जीवन का अवलंबन बन गया है